कछगुप्त तुम जाते काऊ राम रहास ललित विधि नाना लोक प्रगत इतिहास पुराना नु श्रम तुम तो जानब सब सुबह नितनव मे जो इच्छा करिह मन मही हर प्रसाद कछु दुर्लभ नानी सुन मुनिया आस सुन सुनि मत गीरा गिरा भय गि गिरास्त भव भजनुन ज्ञानी यह मम भगत कर्म मन बानी सुन व गिरा ऊ हेम मगन सब संस करती मुनियाय सुखाई भग सरोज पुन पुन से रुनाई हरस सहित आश्रम आय प्रसाद दुर्लभ वर पायू इहा पशत मु सुन खवैसा गीते कलप सात युदीसा स्वयं सदा रघुपति गाना सुनई दी अंग सुजाना जब जब जगत पुरीर गुरीरा भगत मनुज सजीरा तब तब जाई रामपुर राउ शिशु लीलाज लोग सुखलाऊ पुन राशु रूपा के आश्रम आय खग रूपा और आ सकल मैं तुम्हें सुनाई आग देगी दे कारण पाई तात तब कृष्ण तुम्हारी म भगति महिमा यारी ताय तनमोहितियम पदी निज प्रभु दर्शन पा गए सक सं भगति पक्ष हूं दीनी मारिश साप पाप मुनि दुर्लभ बरताय देखू भजन कृपा खु भजन प्रताप सीरा चंद्र की गये पवन सुख हनुमान की गये संत की गये अविस्मरण करें नीलगिर पर्वत पर्वत प्रतच के नीचे लोम श्रिषु और का दुसन दूसरे लोम श्रेष्ठ भगवान राम का मंत्र प्राप्त करके भगवान का ध्यान करने का बागजूद का ध्यान का विधान जान करके वहां से भगवान की कथा सुनकर के जब चलने लगे तब लोम श्रेष्ठ ने उनको वरदान दिया या आशीर्वाद दिया उसका वर्णन है वो कहते हैं कि अब तुमको मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति सदाबाद करी है इच्छा रूप अपना धारण कर तुम्हारी जब इच्छा होगी तब तो तुम शरीर त्याग करोगे जिस आश्रम में जाकर के तो तुम दास करोगे वहां पर एक योजना आस पास तक कहीं नहीं आएगी माने मान रहित अज्ञान रहित वो स्थान हो जाएगा मोह रहित तो तो ये आश्रम का विधान है इस प्रकार के कई बातें लोगों से सुने जिनसे और उनको सबके सब परमात्म सिद्ध होने पर स्वयं सिद्ध हैं है। अगर किसको किसी तो तो में को परमात्म ज्ञान हो जाए परमात्म भाव में स्थित हो जाए तो उपनिष्दों में कहा कि वह व्यक्ति सत्य संकल्प हो जाता है उसी में बहुत बातें आ गई सत्य संकल्प माना जो वो संकल्प करे वैसा ही हो जाए जैसे कोई दूसरा सही धारण करना चाहे तो अपने संकल्प बनकर एक शरीर छोड़कर दूसरा सही धारण करे अगर वो संकल्प करे कि शरीर में छुटे बना रहे उसका तो शरीर उसे सत्य संकल्प कहते हैं जिसका जिस प्रकार का संकल्प हो वैसा ही हो जाए ये परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति का ये लक्षण उस प्रकार से है जैसे सामान्य रूप से बहुत लोग जो है वो ऐसी गति प्राप्त करने के बाद में परमात्मति को प्राप्त करने के बाद में शरीर में कोई आसक्ति नहीं रह जाती तो शरीर छुटना होता तब छुट जाता है और वे शरीर छोड़ें दूसरा शरीर धारण करे इस प्रकार को उनकी रूचि को रह जाती लेकिन काम जी के साथ दूसरी बात ये इन्होंने अपने शरीर को बनाए रखा और भगवान की भक्ति में लगे रहे अविरंग भक्ति में इनको भक्ति में अधिक प्रियता होने के कारण से शरीर में भी इनका भाव बना रहा कि तो शरीर बनाए रखना चाहिए तो भगवान की भक्ति बनी रहेगी ये इनके साथ में भक्त के साथ में थोड़ा सा अंतर बैठता है ज्ञान में थोड़ा सा अंतर ये करके आएगा ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है वो सब स्वयं काल कृष्ण जी स्वयं बताये आगे लोग ने इनसे कहा और भी कई तो बातें बताएं कि वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी की काल कर्म गुण तो दो स्वभाव कच्छ में तुम कच्छ दुख तुम न जा भी कह दिया कि देखिए तुम्हें काल कर्म स्वभाव इत्यादि कुछ प्राप्त नहीं होगी ना तुमको दुख होगा तो तो सब जीव के लक्षण है काल कर्म स्वभाव आदि माना तुम्हारा जीव भाव नहीं रहेगा आत्मभाव प्राप्त हो गया जीव को जो क्लेश हुआ करते तो हैं ज्ञान के अवस्था में वो समाप्त हो जाएगा mm. जीव काल कर्म गुण और दोष और प्रकृति के दे, अधीन है स्वभाव तो माने प्रकृति व्यक्ति की सब तरह कर्म से उसके तीन गुण है ये व्यक्ति की प्रकृति है जीव की प्रकृति जीव अपनी प्रकृति के अधीन है ये स्वभाव के अधीन है वो प्रकृति है काल के अनुसार करती है वो कर्म उसके कर्म कर्मी से बनती है और फिर उसके सुख दुख की तैयारी फल देती है ये उसी में गुण भी उसी में दोष भी उसी में गुण के मैंने सत्रस उसी में और दोष माने इसमें जो जीव भाव में जो दोष है वो दोष ये कि सुख दुख जीव को भूलना पड़ता है ये उसका दोष है इस प्रकार के गुण नहीं है गुण के माने सत्रस तीन गुण और दोष के माने है कर्म का फल भोगना सुभाष कर्मों का फल भोगना वो दोष है ये जीव की ये स्थिति है तो कहते हैं कैसे दुख तुम्हें व्यापक काहू इनके कारण होने वाला जो दुख है वो तुमको व्याप्त नहीं होगा माने तुम जीव भाव तुम्हारा नहीं रह जाएगा तुम प्रकृति के नहीं रह जाओगे बालकर्म आदि के अधीन नहीं रह जाओगे ये तुमको दुख नहीं दे सकेंगे ये दाप तब देखो एक व्यक्ति की स्थिति ये जीव भाव है शरीर में हम भाव रखने वाले प्राणी है और फिर दूसरे हुए हैं कि शरीर में हम भाव नहीं जीव में हम भाव है ये समझते हैं हम जीव है शरीर नहीं है शरीर तो में वस्त्र की तरह धारण किया हुआ ये छूट जाएगा कि ये जीव भाव हुआ। लेकिन जीव जो है वो भी अपने कर्मानुसार फल भोगता है तो जीव से जीव भी उसी व्यक्ति है वह आत्मभाव की है जबकि भाव छूट जाए तो आत्मभाव प्राप्त हो जाए आत्मज्ञान में कोई व्यक्ति स्थित है तो फिर जीव की जो गति होती रहती है मन काल के अधीन है शुभ शिवाशु कर्म फल भोगने पड़ते हैं जनमरण आदि होता है तो ये सब नहीं रह जाएगा और वो प्रकृति की जीव प्रकृति के अधीन है आत्मा प्रकृति के अधीन नहीं आत्मा प्रकृति का स्वामी है तो जब आत्मभाव में जब होता है पर प्रकृति उसके अधीन है कि मैंने प्रो सत्य संकल्प हो जाता है अपनी प्रकृति को जो आदेश दिएगा जिस प्रकार से करेगा उसी प्रकार से प्रति विकारी करेगी इसलिए उसको जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो सत्य संकल्प है इसलिए कहते हैं राम राह सलित दिदी माना और फिर यह एक बात और भी कि भगवान की सुंदर चरित्र हैं वो भी अनेक प्रकार के हैं प्रकार के हैं वो बहुत में बहुत जगह जगह चले और वे सब गुप्त प्रगति इतिहास पुराणा पूरे इतिहासों पुराणों ने कल कली प्रगट भी है और वैसे तो गुप्त हैं गुप्त में इतिहास पुराणों कुछ कुछ तो भगवान के सुंदर चरित्रों का लीलाओं का परिणम है लेकिन भविष्य भगवान के चरित्र जो है वो आप प्रगति हैं गुप्त भी हैं तो कहते हैं ऐसे जितने सब हैं श्रम तुम जान सो दिन श्रम के तुम्हें वो सब ज्ञात हो जाएंगे तो जब वो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसके अंदर उत्पन्न उत्पन होती है पैतम्बरा वृत्ति उत्पन्न होती है उसके बल पर फिर वो व्यक्ति वो जो बातें शास्त्रों में नहीं पढ़ी या जिससे नहीं सुना वो बातें भी जो आध्यात्मिक तत्व हैं, दूर राश है वो भी उसके हृदय में होने लगते है ये पैदम्भरा वृत्ति का प्रथा अपने आप उसके अंदर अंदर अपने आप को अनुभूति होने लगती है प्रेरणा प्राप्त होने लगती है कि तथ्य की ये ऐसा है ये ऐसा है ऐसा अनुभूत होने लगता है जैसे ये कहते हैं कि बिना श्रम तुम जान सब बिना कर्म के तुम जान जाओ अन्य व्यक्तियों के तो तमाम पुस्तक करनी पड़ती है ये ग्रंथलाओ ग्रंथलाओ का जानते कि ये सब परिश्रम के द्वारा जानते हैं बहुत सा सत्संग करते हैं सुनते हैं सब जानते हैं ये तो संसार में सब करते हैं लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जबकि व्यक्ति को ये प्रसन्न नहीं करना पड़ता अपने आप ही अपने भीतर ज्ञान उत्पन्न होता है तात्विक रहस्य सब अपने आप ही प्रगट होते हैं वो सब समझ आने लगते हैं लेकिन और ये राम खद हो और कहते हैं कि तुम्हारे भगवान के चरणों में नित्य न्याय प्रेम तुम्हारे हृदय में होता प्रेम बढ़ता ही रहे नित्य न्याय तुमने प्रेम बढ़ता ही रहे, रहे। प्रेम कभी घटे नहीं ये बता दिया सबके साथ जो इच्छा करी हो मनुमाही हरि प्रसाद कश्य दुर्लभ ना ही और भी जो कोई इच्छा करोगे वो भी सब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी वही सब संकल्प की बात कहते हैं कि हरि प्रसाद कसी दुर्लभ ना ही भगवान की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं तो भक्तों को भी वही सत्य संकल्प प्राप्त हो जाता है उनको भी कुछ तो दुर्लभ नहीं ले जाता है वो भक्तों को जो दुर्लभ नहीं ले जाता है वो भगवान की कृपा से भगवान की कृपा होती है तो उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि जो इच्छा करते हैं सब पूरी हो जाती है और जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने आत्मज्ञान के बल पर सत्य संकल्प हो जाते हैं और उसी से फिर उनकी सब इच्छाएं उनकी कामनाएं सब पूर्ण होती रहती है इसलिए ज्ञानी को आप तो काम पूर्ण काम कहा गया है एक यह ये समस्त कामनाएं व्यक्ति छोड़ देता है तब उसे आत्मज्ञान पर आत्मज्ञान प्राप्त होता तो कभी करनी पड़ती है विषयों कामनाएं लेकिन आत्मज्ञान होने पर या भक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति को सामर्थ्य भी ऐसी आ जाती है कि जो कामनाएं करेगा वो पूरी हो जाएंगी ऐसी बात हो जाती है तो उनको पूर्ण काम कहते हैं मानी कामनाएं है जो चाहें वो अपनी पूरी कर देखो तो पूर्ण काम हो गए लेकिन निष्काम हुए जिन्होंने कामनाएं छोड़ दी वे निष्काम और जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के सामर्थ्य कर रखते हैं वो पूर्ण काम ये स्थिति भी ज्ञान की स्थिति या भक्ति की स्थिति में ऐसा भी जाता है सुन मुन आशीष सुनो मतिधीरा पार्कू सिंह जी कहते हैं हे मतिधीर सुनो मतधीर संबोधन है गरुड़ के लिए गरुड़ सुनो तुम मतिधीर हो मतधीर मैंने दर्दाई पूर्वक तुमने ये सब बातें सुनी ऐसा तो ध्यान दिया तो उसको तुम देखो उसके बाद क्या हुआ कि सुन मुनी आशीष लोग का ये आशीर्वाद सुनने के बाद तब क्या कि ब्रह्म गिरात हे गगन गवीरा आकाश में आकाशवाणी हुई ब्रह्मगिरात आकाशवाणी परमात्मा ने इस प्रकार से बोले भगवान बोले इस प्रकार से उन्होंने क्या था तब तव गच ज्ञानी ही ज्ञानी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा ये अस्थ ऐसा ही होगा माने लोगों से जो जो आशीर्वाद इनको दिए भगवान ने उसकी पुष्टि कर दी तो ऐसा ही हो इनके सब ये सब प्रकार से ये है कामरूप भी हो जाएंगे इच्छावान हो जाएंगे शास्त्र में इनके एक योजन पर्यत तो कहीं कोई नहीं आएगी ये जीव भाव भी इनका नहीं रह जाएगा आत्मभाव प्राप्त हो जाएगा भगवान के सब को भी जान जाएंगे इनको कोई दुख किसी प्रकार का नहीं होगा ये सही बातें जो कही उन्होंने भगवान ने कहा सब सत्य हूँ ऐसा ही हो बचपून विज्ञानी ही संबोधन लोमस ऋषि के ज्ञानी हुई तुम्हारे में तुमने जो कुछ कहा ऐसा ही होगा मैंने लोमस ऋषि अपने ज्ञान के बल पर सप्तक है और उन्होंने इनको कहा कि काभूषण है ये भी ऐसे भगवान की परम भक्ति को प्राप्त हो गए तो ये भी सत्य संकल्प इनको बता दिया कि तुम भी ऐसा ही हो जाओ तब ग संकल्प है लोमस ऋषि और काभूषण ये दोनों तो को वो स्थिति प्राप्त हो गई तो ये मम भगत कर्म बाणी भगवान ने कहा ये मेरे मन पानी और कर्म से तो ये मेरा भक्त है ये मैंने इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं भगवान ने उसकी भक्ति को पुष्ट कर दिया लोम श्री ने कहा कि तुमको ये भक्ति प्राप्त होगी और भगवान ने कह दिया कि ये तो भक्त मेरा है यह मन पानी कर्म से मन नक्षत्र प्रकार थे अब देखो भगवान की भक्ति की बातें तीन बार आई का साथ सबसे पहले शंकर जी ने पहले जब शादीया और उसके बाद जब वरदान दिया तो वरदान में कहा कि देखो इसको जो है भगवान की भगवान की राम जी के चरणों में भक्ति प्राप्त होगी पहले वहां उन्होंने कहा फिर तो देखते हैं कि लोम श्रेष्ठ अभी उनको बोल रहे हैं कि देखो इनको सबको राम भगवत अभी रदे असल तो सदा प्रसाद एवं मोरे लोम तो श्रेष्ठ कहते तो मेरी कृपा प्राप्त हो भगवान की धरती भगवान भगवान श्री राम जी के चरणों की भक्ति शंकर की कृपा से प्राप्ति हुई लोमकृष्ण जी की कृपा से प्राप्त हुए और भगवान ने स्वयं स्वीकार कर दिया ये मेरा भक्त है उनकी तो ती की कृपा प्राप्त हो गई तीनों को हो इसके माने भगवान की भक्ति की प्राप्त होने में तीन हेतु हो सकते हैं एक गुरु हो सकता है दूसरा भगवान शंकर जी की आराधना करने से भक्ति भगवान की प्राप्ति होती है और तीसरे हेतु भगवान स्वयं है जो कि भक्ति का वरदान दे देते हैं कि हाँ तुम भक्त हो हमारे उसको भक्ति का वरदान प्राप्त हो गया इस प्रकार से तो ये इस प्रकार से तीनों बातें आ गई तो सुन नदी गिर हर्षमय भैरव का कृष्ण जी कहते हैं जब ये आकाशवाणी हुई तो मेरी मेहदर्ष हुआ मन प्रसन्न हो गए कहा जो जीवन का जो लक्ष्य था वो प्राप्त जो परम प्राप्त व्यव वो हो गया जिससे अधिक और कुछ प्राप्त नहीं हो सकता जो कुछ प्राप्त होना था इस प्रकार हो गया जिसलिए प्रसन्नता हो गई जब कोई व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करता है बड़ा भाग बोल करे दुख करे बुद्धि लगावे प्रसन्न रहे और प्राप्त हो जाए तो उसे प्रसन्नता है। ऐसे ही जब उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई आकाशवाणी भी सुन ली प्रसन्न हो गए सोनी नदी गिराहरस में गये वो और प्रेम मदन में सब संशय गये हूं बस भगवान का प्रेम जो भक्ति खेल के हएंगे तो भगवान का प्रेम से परिपूर्ण हो गया और तो सब संशय समाप्त हो गया अब संसार भी समाप्त हो गया संशय समाप्त हो जाने की माने धन समाप्त हो गया संसार समाप्त हो गया माने अविद्या नष्ट हो गई ये तुलसीदास जी तीनों सबसे बोलते रहते हैं कि मेरे साथ या कहीं कहीं अलग लेकिन बात करिए अब का नष्ट हो जाना संशय का नष्ट संशय का नष्ट हो जाना धर्म का परमात्मा की सदवस्तु है और उसी में चित्त का स्थापित रहना ये एकमात्र मात्र जीवन का अंतिम लक्ष्य है इसके अतिरिक्त तो जो कुछ भाषित होता है वो धर्म है अथवा संशय तो है अगर गर्द के विषय में अप्रीति है तो वो धर्म है अगर व्यक्ति जीव हो ये लगता है कि मैं क्या करूं, क्या न करूं कैसे सुख प्राप्त हो कैसे न प्राप्त हो तो संशय जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है ये जीव समझता है भगवान को अलग समझता है तो ये उसका धन है ये उसका जो है अज्ञान है ये सब है वो तो जा जा ज्ञान भक्ति प्राप्त हुई या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ तो संशय नहीं ले जाता जैसे ज्ञानी व्यक्ति को संशय नहीं रह जाता ऐसे भक्ति को भी संशय नहीं रह जाता भक्ति को या ज्ञानी फल बना रहेगा तो उसको संशय बनाएगा उसके संशय समाप्त हो जाए तो प्रेम मगन समय संशय गये और कर विनती मुझे आयुष पाई बस उसके बाद फिर उन्होंने चलते समय फिर एक बार लोमन श्रीषि के चरणों में प्रणाम किया विनती की बार, करके करके। बार बार करके विनती करके और पद सरोज पुन पुन शरण आई उनके चरणों में चर्ण कमलों में गुरु के चरण कमलों में बार बार प्रणाम किया तो प्रणाम करके उसके बाद चले गई हर्ष सहित ही आश्रम में आये हूँ बस से चल दिया चल करके फिर अपने आश्रम में यहां जहां पर अभी हुए हैं इस आश्रम के दुष्पर्वत पर बस वहां भी बता रहे हैं। इसी आश्रम में हम पर आ गए इसके द्वारा ये भी हो सकता है कि साधवसंध को पहले से ही इस आश्रम का पता हो कि हम यहाँ पर आकर के बात करेंगे रहेंगे तो वहा आपके तुरंत वहां के हर शायद लौट आए पहले से उनका आश्रम हो अथवा अच्छा यह भी हो सकता है कि लोमस उसके यहां चलने के बाद प्रकाशभूषण जी जो है वो हो, अपने वास स्थल खोजने लगे हों कहीं पर कहीं ठहरना चाहिए कहीं रहना चाहिए तो उनको ये स्थान बहुत सुंदर लगा ये पर्वत जो है जिसके ऊपर चार रंग है चारक ऊपर वृक्ष है कृष्ण सरोवर भी है तो उन्होंने देखा होगा ये स्थल बहुत अच्छा है यहाँ सब सुविधाएं हैं जल भी है पर्वत है वृक्ष है, है ऐसे समझ करके फिर वही पर उन्होंने अपना वास स्थल बना दिया अब ये हर्ष सहित यही आश्रम में आये हूँ और प्रभु प्रसाद दुर्लभ बरताय और कहते देखो भगवान की कृपा से ये ऐसा सुंदर वरदान हमको प्राप्त हो गया माने ये वरदान जो कि बहुत ही दुर्लभ है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है ये काम जरूरी बताते हैं इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए उनकी आराधना करें निरंतर उनकी उपासना करते हैं उपासना करते करते कार्त हो उपासना तो करते हुए साधना करते हुए समझदारी के साथ करे तो वो ये देख भी सकता है कि पहले से हमारे अंदर ये ये जा रहे हैं कामनाएं समाप्त होती जा रही हैं मन शांत होता जा रहा दिशों है इंद्रियां विषयों में विषय नहीं करती हैं उधर से हट गया है धन सम्पत्ति परिवार इत्यादि के संग्रह में अक्रवर्ती नहीं रह गई है मन की कोई कामना रह गई है ये सब धीरे धीरे करके वो जाता है वैसे वैसे उसके अंदर विकास होता जा रहा है धीरे धीरे करके वो अंतर्मुखी होता जाता है उसे अपना हृदय उपलब्ध हो जाता है हृदय से उसमें ध्यान करता है तो फिर तो तो तो उसका मन सदा एकाग्र होकर वहां बना रहता है ये क्रम क्रम से आगे होता चला जाता है तथा तो साधनाओं के रूप में भी है अध्यात्म साधना के उनका एक सुनिश्चित मार्ग है और फिर उसमें भी जो उपलब्धियां होती जाती हैं उनका भी निर्धारण किया गया वो वो व्यक्ति को अपने जीवन में अनुभव में भी आती जाती है वैसे वो अनुभव करता चला जाएगा अंततः अपने हृदय में परमात्मा को पा लेगा उसकी उपासना भी करेगा चित्त को परमात्मा में लगा भी सकता है चित्त परमात्मा में लगा भी रह सकता है निरन्तर परमात्मा का ध्यान साधना करे ये सब सामक धीरे धीरे उसमें आ जाती है खास साथ उसके सारे विकास जितने हैं काम जो लोग दूर होते जाते हैं अविद्यानष्ट होती जाती है विज्ञान का प्रकाश हृदय में आता जाता है ये सब होता जाता है ये सब भगवान की कृपा से साधक के अंदर ये सब होता जाता है नुण। नुण। तो कहते हैं यहाँ बसको मुन खगी मन खगे सुनो यहाँ पर मुझे बसते हुए कितना काल व्यतीत हुआ बीते कल्प सात ईसा बीस कल गए सत्ताईस हो गए सत्ताईस कल्प हो गए तब से यहाँ बीत इसके मान्य है कि कालपुर जब लोग इसके पास गए थे सत्ताईस कल्प के पहले गए थे और जब उनके पास आए हैं तो सत्ताईस कल बीत चुके हैं तब की बात है। इतनी बात मन सत्ताईस कल्प के बाद गर्म के पास आए तब की यह कथा है आजकल जो संकल्प पढ़ा जाता है संकल्प उसमें काल की गणना है तो ये कौन संकल्प चल रहा है अस्ताविंशति कमी अस्ताविंशति अट्ठाईसवा कल्प चल रहा है <ख्यों> और इस कल्प में और फिर कल प्रथम करने कैसे बोलते हैं तो अभी अट्ठाईसवां कल्प चल रहा है और उसमें जो, ये सपीव सपीव जो है ये रे सतयुग द्वार सतय त्रेता द्वार बीत गए और कलयुग आ गया और कलियुगे कल प्रथम चरण और कलियुग का प्रथम चरण चार चरण कर लो उसके पहला चरण कलयुग का चल रहा है ये काल की रंगना के हिसाब से संकल्प में काल की रंगना बताते रहते इस जमाने में ये अट्ठाईसवां कल्प है और सत्ताईस कल्प जीत चुके काल प्रसन्न जी तो कह तो सकते हैं कि इसी कल्प की कथा है ये इसी कल्प में एक युग में कि बात है जब भगवान राम का इस कल्प में अवसार चेतायुग में हुआ था सभी गौरव को मोह हो गया सभी गौर उनके काल प्रसन्न के पास गए और वहां उन्होंने ये कथा सब सुनी हम जो हैं जी को भगवान के सत्ताईस कल्प के सत्ताईस अवतारों की कथा पता है हर कल्प में ये विद्यमान रहे हर कल्प में भगवान का अवतार हुआ उसमें ये गये भी भगवान के बाद गुप का दर्शन किया आगे बताते हैं कर्म करुण वो पति गुण जाना सागर सुमयी के हंग सुजाना क्या सत्ताईस कल्प से हम रहे, रहे हैं और निरंतर भगवान के गुणगान करते हैं भगवान का नाम जप करते रहते हैं ध्यान करते रहते हैं और भगवान की महिमा सुनाते रहते हैं हम यहाँ बैठे गुणगान करना से मैंने कथा सुनाते रहते हैं भगवान ऐसे महान है, हैं ऐसे दिव्य हैं ऐसा सुंदर स्वरूप है गई उनके गुण है गे उनकी लीलाएं हैं ये सब यहाँ सुनाते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं कोई कोई आते रहते हैं कहते हैं सादर सुनईंग सुगाना सुगान दिहंग आते हैं सुनते पक्षी पक्षियों में भी जो ज्ञानमान पक्षी हैं वो आते हैं सुनते हैं सभी पक्षी नहीं आते हैं लेकिन सब पक्षी एक समान थोड़ा है कुछ पक्षी के अनुमान भी है वो आकर के कथा सुनते भी आकर के कथा सुनाते हैं कथा बोलते रहते हैं और जब जब अगतपुरी रघुगीरा कहते उसमें जब जब अयोध्या में भगवान राम अवतार हैं धर्मी भगत ही तो मनुष्य भगवान अपने के लिए मनुष्य शरीर जब धारण करते हैं तब तक हम आ जाते हैं मैंने हर शर्त में त्रेता युग आता है जब त्रेता युग आता है तो वहां भगवान अवतार लेते हैं अयोध्या में जब अवतार लेते हैं तब हम वहां जाते हैं यहां अवतार का भी बता दिया भगवान अवतार क्यों लेते हैं प्रताभ सिंह जी के मतानुसार जब भगवान अवतार देते हैं दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को उनकी कामना पूर्ण करने के लिए दर्शन देने के लिए भगवान अवतार देते हैं प्रताभ सिंह ये नहीं कहते कि रावण हर क्षेत्र में पैदा होता है उसको मारने के लिए पैदा ये कहते हैं कि भगवान को जो अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं तो भक्तों को दर्शन देने के लिए उनकी रक्षा करने के लिए उनको सन्मार्ग पर लगाने के लिए इसलिए भगवान जो है अवतार लेते हैं मुख्य अवतार का भगवान का भक्तों के, के लिए तो अब भगवान में जब देते हैं उसमें तब तक राधकृष्ण जी महासाथ कर ही रहे थे जाना कई सदारभुपति गुण गाना सागर होने के वहाँ पर बैठे हुए मान लीजिए कल्प बीता कृषा युग आया और तब तक कालभूषण वहीं वही रहे और भगवान ने उतार दिया तो अब इनको कालभूषण जी को भगवान के दर्शन प्राप्त करने का अवसर आ गया अब ये जब दोके पास काजभूषण जी रहे थे तब उनसे क्या करना भगवान हमको सगनों धर्म की आराधना बताओ जिससे कि हम भगवान को का रूप अपनी आँखों से भर करके देखें खुद तो सुंदर रूप उनका सुंदर स्वरूप अपने भर कर देखें तो अब वो अभी तक तो कहीं उसका माना नहीं लाया कि तो लोम श्री ने उनको भगवान का सुंदर स्वरूप दिखा दिया अब उसने उनको ये बता दिया कि इस प्रकार को उपार्थना करो ये करो ऐसी भर्ती रखो ये सब आ गई अब जाकर के जब आश्रम में वो बात कर रहे हैं लगे अपने आश्रम की अपने आश्रम में तब भगवान ने अवतार लिया जब अवतार लिया तब ये खतृ सही भगवान के अयोध्या में पहुंचे और वहाँ भगवान के दर्शन किए तब तब जाए राम रामपुर राम जब भगवान अवतार देते हैं तब अयोध्या में जाकर के हम बात करते हैं सुशलीला शुभला हूँ अब इनको इनके गुरु ने सूर्य बाल रूप में ही आराधना बता दी थी उपासना कर रहे तो इनको भगवान का बाल रूप ही प्रिय लगता था वही ध्यान भी करते थे इसलिए जब भगवान ने अवतार लिया बाल रूप धारण किया तब पाकृष्ण की वहां पहुंच गए और उनके सुंदर बाल लीजाओं को स्वयं देखा आंखों से देखा पहले तो अपने हृदयंगम का ध्यान करते रहते थे अब जब अवतार लिया तब जाकर वहां उन्होंने स्वयं अपनी से भी देख लिया देखो रूप सुभर लोचन जैसा था तो वैसे ही इस अच्छी तरह से सिद्धवीलादलोक सुख लाऊ उनकी पाल लीला देखते थे और आनंद प्राप्त होता तो कहते हैं पुण्य राज राम शिश् रूपा जब भगवान पांच वर्ष के हो गए तब उन्हीं का सुंदर स्वरूप धारण करके अपने हृदय में वहां से अपने चले आये और निजे आश्रम में आ रु खगु भू का हे खगु हे करुण हम आ करके अपने आश्रम में फिर अपने आशीर्वाद करने बस पांच साल के लिए आश्रम छोड़ करके हम जाते हैं जब भगवान अवतार लेते और तो सत्ताईस बार अवतार लेते गए और तो सत्ताईस बार अवतार लिया कि तो सत्ताईस बार हमने भगवान के दर्शन किए वहां जा सक दिया पांच पांच साल तक है मुझे दर्शन किए बाल लीलाय की देती इस प्रकार के तो निधि आश्रम में आ गोपा कथा सकल में तुम्हें सुनाई अब कहते देखो तो जो तुमने पूछा था वो सब कथा हमने तुमको सुना दी कारगर पाई तुमने पूछा था कि भाई तुमको येगा सही कहते प्राप्त हो गया तो हमने बता दिया कि ऐसे प्राप्त और समझ में आ गया होगा जान गौ को कैसे शरीर प्राप्त हुआ यही प्रश्न पार्वती जी का था पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछा कि भगवान बताइए कि ये कबूर को भक्ति कैसे प्राप्त हो अगर वो पहले भक्त था तो बिचारे को कबूर को शरीर कैसे प्राप्त हो तो ये पार्वती जी फैंस शंकर जी ने कहां तुम्हें स्वयं सुनाते का अपनी कथा स्वयं सुनायेंगे उन्होंने गरुड़ को गरुड़ में भी प्रश्न किया था तो कागभूषण से स्वयं अपना सब इतिहास पुराना सुनाया और बताया कि कैसे कैसे उनको शरीर प्राप्त किया तो ये शंकर जी ने कथा सुना दी पार्वती तो और कागभूषण जी ने ये कथा सुना दी गरुड़ को दोनों को मालूम हो गया गरुड़ जी को भी मालूम हो गया जिसको ये शरीर धारण किया था पार्वती जी को मालूम हो गया इस प्रकार नीरे आश्रम में आयु कवि रूपा काग देवी कारण पाई और कहूं काग सर्व प्रश्न कुम्हारी और का शरीर के साथ में इनको और भी प्रश्न किए के गुड़े वे सब प्रश्नों का उत्तर इसी के साथ आ गया कैसे इनको शरीर प्राप्त हुआ भक्ति कैसे इनको प्राप्त हुई इंद्रियों को कैसे प्राप्त हुए इस आश्रम में आकर क्या